ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व तो में बता रहे हैं तात्पर्य यद्यपि प्रथम अध्याय में अनेक अर्थ बताए हैं लेकिन उनमें से ब्रह्मात्म एकत्व तो ही विवक्षित अर्थ हैं बाकी अर्थवादादि रूप हैं इसलिए वे तात्पर्य के विषय नहीं होंगे ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान में उपयोगी अर्थ माने जाएंगे यह चर्चा भाष्य में चल रही है भाष्य में हम लोग यहां तक चर्चा कर चुके हैं कि एकात्म स्वरूप परिज्ञात्मृतत्व सर्व सर्वोपनिषद प्रसिद्ध स्मृति सूचक गीताद्यासु समेषु भूतेशु तिषंत परमेश्वरम इत्यादि न यहाँ तक के भाष्य वाक्य की चर्चा टीका सहित हम लोग कर चुके हैं अब नु त्रय आत्मा इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए आत्मक्य आत्मक्यम ये अस्थ इति तद स्थरीकर्त आशंकते नजवीश्वरो निर्विशेष्रह्मत्मा अच्छा नु यातक तो आत्मक्य इति उ तो अस््याय शब्द से ग्रहण करना प्रथम अध्याय को तो उपनिषद के प्रथम अध्याय का आत्म ही विवक्षित अर्थ है। ऐसा अभी तक के भाष्य ग्रंथ से बताया गया अब कहते हैं तदे ये तद एव तो इसी भाष्य पूर्व भाष्य के द्वारा उक्त आत्म ऐक्य रूप अर्थ को ही स्थिर कर्तुम का मतलब दृढ़ करने के लिए इस पर आक्षेप एवं समाधान किया जा रहा है किसी अर्थ पर आक्षेप किया जा और फिर उस पर उसका समाधान किया जा तो माना जाता है वह अर्थ दृढ़ हो जाता है आशंका की गुंजाइश नहीं रहती है अवकाश नहीं रहता इसी दृष्टि से पहले आत्म ऐक्य पर आक्षेप किया जा रहा है फिर उसका समाधान होगा तो आत्म ऐक्य रूप अर्थ सुदृढ़ हो जाएगा तो भाष्य में आत्म ऐक्य के विपरीत आत्म अनेकत्व की शंका की जा रही है नु त्रय आत्मानु तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि तीन प्रकार की आत्मा प्रसिद्ध है इसलिए तीन परस्पर विलक्षण आत्मा होने के कारण मानना चाहिए कि तीन आत्मा है एक ही नहीं और आपने तो बताया कि आत्मा एक ही है अभी तक के ग्रंथ से तो इस प्रकार आत्मा एक के ऊपर आक्षेप हुआ ना तीन आत्माएं निश्चित होगी तो।, तो त्रय आत्मा कहे कौन है वे तीन आत्मा तो क्रमत तीन आत्माओं को बताया जा रहा एक जीवात्मा दूसरी ईश्वरात्मा और तीसरी निर्विशेष ब्रह्मरूप आत्मा इस प्रकार ये तीन प्रकार की आत्माएं हैं और ये एक दूसरे से विलक्षण हैं। जैसे धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण होने से एक नहीं है लक्षण्य उनके अनेकत्व का ज्ञापक है ना ऐसे ही इनका स्वभाव स्वरूप अंधकार और प्रकाश के तरह बिल्कुल विपरीत है तीनों आत्माओं का इसलिए अलग ये अलग अलग ही रहेगी एक नहीं होगी एक तो उसे कहा जाएगा जिसका स्वभाव एक है एक स्वरूप है इस दृष्टि से आगे कहते हैं कि त्रय आत्मानों के बाद में पहला पहली आत्मा बताते हैं कि भोक्ता कर्ता, संसारी जीव एक सर्व लोकशास्त्र प्रसिद्ध तो सर्वलोक सर्वलोक प्रसिद्ध यानी लौकिक प्रमाण से भी सिद्ध और शास्त्र से भी सिद्ध उसे कहा जाता है सर्वलोक प्रसिद्ध लौकिक लो, प्रमाण तथा शास्त्र प्रमाण उभय से निश्चित वो है सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ वो कौन है जीव एक परमेश्वर को बहुत सारे विचारक है नहीं मानते हैं ईश्वर को न मानने वाले तो जो ईश्वर को नहीं मानते तो ब्रह्म को भी नहीं मानेंगे लेकिन जीव को सब मानते हैं तो इसलिए सर्वलोक लो, लोक यानी लौकिक प्रमाण से भी जीव सिद्ध है और शास्त्र प्रमाण से भी जीव निश्चित है वो एक आत्मा है तो किस प्रकार से प्रसिद्ध है लोक में तथा शास्त्र में जीव तो कहते संसारी तो संसार धर्मवान उसे संसारी कहा जाएगा तो संसार धर्मवान के रूप में लोक तथा शास्त्र से निश्चित है एक आत्मा जीव और वो संसार क्या है कर् कर्ता भोक्ता यानी कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप संसार से युक्त जो जीव है वो एक आत्मा है पहले वाली आत्मा है तीन में से ए टीकाकार लिखते हैं कि जीव ईश्वरो निर्विशेष ब्रह्म चेती त्रय आत्मान इत्यर्थ ये ननु त्रय आत्मान इतने का ये अर्थ निकलेगा भाष्य में जो ननु त्रया आत्मान ये तीन पद है ना, इनका अर्थ निकला कि जीव ईश्वर एवं निर्विशेष ब्रह्म ऐसी तीन आत्माएं हैं आत्मा के तीन प्रकार हैं फिर भोक्ता कर्ता इत्यादि का अर्थ अनुवर्तन है क्या नाम अवतरण टीका में कि तत्र जीवो अहम कर्ता इति लोक ष ही दृष्टा स्प्रा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रेच प्रसिद्ध इत्याह तो ये कहते हैं कि तत्र त्रे त्रिषु आत्मसु तीन आत्मा जो बताई गई हैं उन तीन आत्माओं में से प्रथम आत्मा है जीव और जीव हैं इसका ज्ञापक प्रमाण है लौकिक भी और शास्त्र भी तो सर्व लोक प्रसिद्ध का अवतरण में अर्थ करते हुए कहते हैं कि जीवो अहम करता इति लोके प्रसिद्ध के साथ अन्वय करिए तो जीवो अहं करता। तत्र त्र अहं अहंकर्ता इति लोके प्रसिद्ध ऐसा करिए इन तीन प्रकार की आत्माओं में से जीव अहंकर्ता इस रूप से शास्त्र लोक में प्रसिद्ध है और आगे कहते हैं ऐसा ही दृष्टा तो यही ये जीव येशो शब्द का अर्थ है लोक में दृष्टा के रूप से भी प्रसिद्ध है अहं दृष्टा इति लोके प्रसिद्ध ये सही यानी जीवो ही तो जीवो ही अहं दृष्टा इति लोके प्रसिद्ध ऐसे अहम इति लोके प्रसिद्ध ऐसान्वय करना ये भोक्तृत्व का ही स्पष्टीकरण है दृष्टित्व स्प्रष्टृत्व विषय ग्रहणकर्ता को भोक्ता कहा जाता है ना विषय ग्रहण होते हैं रूप आदि है विषय वो चक्ष के साथ तादात्म्य करके जीव उनका ग्रहिता बन जाता है इसलिए बृहदारण्य में कहा गया पशन द्रष्टा श्रीनवन श्रोता तो ग्रहण चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके द्रष्टा बन जाता है लौकिक द्रष्टा चक्षुरा और स्रोतरादि इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके श्रो, लौकिक स्रोता लौकिक शब्द का ग्रहण करता बन जाता है यही भोक्तृत्व तो है तो इस प्रकार मैं करता हूं मैं भोगता हूं यही संसार है और ये लोक प्रसिद्ध है इसे बताया गया और शास्त्र प्रसिद्धि के लिए शास्त्र बताया ये जे तो स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रेत प्रसिद्ध तो स्वर्ग काम यानी अहम स्वर्ग काम हा, मैं स्वर्ग को चाहता हूं स्वर्गीय भोग चाहता हूं ऐसी कामना वाला जीव है ईश्वर को भी स्वर्ग की इच्छा नहीं है और निर्विशेष ब्रह्म को तो है ही नहीं तो स्वर्ग काम कौन होगा जीव तो ये जे तो उसके इस कामना की पूर्ति के लिए स्वर्ग प्राप्ति की कामना की पूर्ति के लिए स्वर्ग प्रापक साधन बताया गया याग तो ये जे तो स्वर्ग काम का अर्थ निकलेगा यागे न इष्टम स्वर्गम भावेत तो भावेत यानी संपादयत तो। ये ये यजेत तो स्वर्ग काम का अर्थ होता है कि स्वर्ग को चाहने वाला जीव अपने अभिष्ट स्वर्ग को प्राप्त कर ले याग रूप साधन से ये ये यजेत तो स्वर्ग कामन इस वाक्य का अर्थ निकलेगा तो इस वाक्य में स्वर्ग काम इस शब्द से प्रसिद्ध हैं जीव ये शास्त्र प्रसिद्धि हुई इसे बता रहे हैं कहते हैं एक प्रसिद्ध इत्याह भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध तो एक के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि एक इति त्रयाणाम मध्य एक इत्यर्थ है ये नहीं कि जीव एक ही हो जीव तो जितनी उपाधियां हैं कार्यक्रम संगात रूप उतने हैं अलग अलग हैं इसलिए एक विशेषण जीव का होने पर भी जो तीन आत्माएं बताई गई हैं उन तीन प्रकार की आत्माओं में से प्रथम आत्मा जीव है फिर उसके अवांतर भेद रहेंगे कि जीवात्माएं अनेक हैं मूल में आत्मा नाम का जो पदार्थ है उसके अवांतर तीन भेद जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य के दो दो भेद बताए न शुरू में पहले लक्षण बताया तर्क संग्रह में गंध गंधवत्व पृथ्वी लक्षणम और साधविधा नित्या अनित्या और नित्य नित्य पृथ्वी बताई परमाणुरूप अनित्य पृथ्वी है कार्य रूप और फिर कार्य रूप पृथ्वी के अवान्तर तीन भेद बताए शरीर इंद्रिय विषय भेद से कार्य रूप पृथ्वी तीन प्रकार की है शरीर रूप पृथ्वी कौन है हम लोगों का शरीर भौतिक कहलाता है और इंद्रिय रूप पृथ्वी है ग्रहण और विषय रूप पृथ्वी है ये मृत पाषाण आदि ऐसे अवंतर एक ही पृथ्वी द्रव्य के पहले दो फिर कार्य रूप द्रव्य के तीन प्रकार और कारण रूप जो द्रव्य है नित्य द्रव्य पृथ्वी ओ परमाणु रूप है और परमाणु अनेक है ऐसे भेद बताए है ना ऐसे ही शुरू में कहा कि तीन आत्मा आत्माए आत्मा एक, एक आत्म पदार्थ हुआ और उस आत्म पदार्थ के अवान्तर दो तीन भेद हैं जीवात्मा ईश्वर और ब्रह्मा उसमें से जीव एक है का मतलब तीन में से एक जीव है और फिर उस जीव के अवांतर भेद कितने होंगे तो जितने उसकी उपाधि है उतने जीव है कार्यक्रम संगात जितने हैं उतने जीव है ये नहीं कि सब कार्यक्रम संगातों में एक ही जीव है जीवात्मा है इसलिए वहां एक विशेषण से एक ही जीव है एक जीववाद है ऐसा नहीं समझना वेदांत में एक जीववाद भी प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताया जा रहा है तीन आत्मा में से प्रथम आत्मा जीव है ये एक शब्द का अर्थ निकलेगा ये लिखते हैं कि त्रयाणाम मध्य एक तो तीन आत्माओं में से प्रथम आत्मा जीव है फिर उसके अमांतर भेद होंगे अनेक वो अलग बात और यो लोक देह न लिंगे न अवगम्य ते सर्वज्ञ हाँ, अब इसका अवतरण लिखते हैं दूसरे वाक्य का अनेक प्राणी कर्म फलोपभोग इत्यादि जो वाक्य आ रहा है ना इसका उत्तरण है टीका में कि यो लोक देह लिंगेना अवगम्यते सर्वज्ञ ईश्वर स द्वितीय इत्याह अनेक इति तो कहते हैं जो लोक देह निर्माण से लोक देह में द्वंद्व समास है और फिर निर्माण के साथ षष्टी तत्पुरुष समास है तो दोनों के अंत में सूर्यमान निर्माण पद का दोनों के साथ अन्वय होगा लोक शब्द के साथ भी और देह शब्द के साथ भी तो लोक निर्माण न और देह निर्माण न ऐसा निकलेगा लोक यानी जो प्रथम अध्याय में बताए गए आ, अम्भ मरीचीर मर आपह इन शब्दों से बताए गए लोक उनका निर्माता कौन है वो ईश्वर है और देहों का निर्माता भी कौन है तो लोक निर्माण करके लोकपाल अग्नि का निर्माण करके अग्नि के द्वारा प्रार्थना की गई कि हमारे लिए आयतन बताइए तब गवादी शरीरों की रचना भी परमेश्वर ने की ना जिसे प्रार्थना अग्नि आदि लोकपालों ने की उसी ने गवादी शरीर बना करके उनके सामने उपस्थित कर दिया इसलिए माना जाएगा कि सभी लोक और सभी शरीर चौरासी लाख प्रकार के उनका निर्माता परमेश्वर है इसलिए लोक निर्माण एवं देह निर्माण ये एक लिंग है ये जीव लोक निर्माण तथा देह निर्माण नहीं कर सकता और लोक उत्पत्ति तथा देह उत्पत्ति अनुभव में आ रही है तो जैसे धुआ पर्वत में दिख रहा है प्रत्यक्ष अग्नि नहीं दिख रहा है लेकिन धुआ अग्नि के बिना हो नहीं सकता तो धूम रूप लिंग दर्शन से निश्चित किया जाता है कि जहां धूम दिख रहा है पर्वत में वहां अग्नि है न दिखने पर भी ऐसे ही ईश्वर प्रसिद्ध नहीं है इसलिए सब लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं शास्त्र में तो प्रसिद्ध है लेकिन शास्त्र दृष्टि तो सबके पास नहीं होती है ना शास्त्र और शास्त्र मूलक अनुमान इन दो से ईश्वर की प्रसिद्धि होती है तो शास्त्र मूलक अनुमान है अनुमान में लिंग यानी हेतु होगा लोक निर्माण देह निर्माण जैसे पर्वत में वन्य प्रत्यक्ष नहीं है और धूम दिख रहा है तो धूम रूपी लिंग दर्शन से ज्ञान निश्चित होता है अनुमान से वहां अग्नि है ऐसे ही लोक निर्माण तथा देह निर्माण ये जीव के द्वारा संभव नहीं है और निर्विशेष ब्रह्म तो कार्य कारण से अतीत है अन्य देव अथो विदिता अधि यह केन केन वाक्य ये बताता है कि निर्विशेष ब्रह्म विदित शब्दित कार्य और अविदित शब्दित कारण दोनों से भी विलक्षण है भिन्न है और लोक निर्माण हम देख रहे हैं तो वह लोक निर्माण जो प्रथम आत्मा है जीव उसके द्वारा संभव है नहीं ब्रह्म के द्वारा भी वो कारण से विलक्षण होने से संभव नहीं है तो फिर बीच में एक आत्मा की कल्पना करनी होती है वो है परमेश्वर वो और जो कर्ता बनेगा कार्य का निश्चित है उसे कार्य का ज्ञान रहेगा उसके उपादान कारण का ज्ञान रहेगा वह कार्य करने के लिए इच्छावान होगा और कार्य करने के लिए प्रयत्नशील भी होगा वही कर्ता बनता है ना तो ऐसा कौन है तो ईश्वर है वह इसलिए सर्वज्ञ है क्योंकि सब कार्य को जानता है लोक को भी जानता है और सभी चौरासी लाख प्रकार के देहों को भी जानता है जीव तो चौरासी लाख प्रकार के शरीर को कहीं उसे ज्ञान नहीं है कभी देखा नहीं है तो बनाएगा कैसा फिर बिना मॉडल देखे कोई बिल्डिंग थोड़ी बना सकता पहले उसका मॉडल तैयार होता है मन में भले ही हो तो मन में तैयार करके फिर बाहर निर्माण करता है ऐसे ही जिसने यह लोक एवं लोक निवासी शरीरों को बनाया है वह पहले उनको जानता है जान करके बनाया है तो इन सबको जानने वाला सर्वज्ञ है यह अर्थ निकलेगा इसलिए लिखा कि यो लोक देह लोकदेह अवगम्यते सर्वज्ञ ईश्वरः वह सर्वज्ञ सर्व ईश्वर सद्वतीय वो द्वितीय आत्मा है। इति आह इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा कि अनेक प्राणी कर्म फलोप भोग, योग्य अनेक अधिष्ठानवल लोकदेह निर्माण न लिंगे न यथाशास्त्र प्रदर्शित न तो यहां लिंगे तक रही है लिंगे का विशेषण है पूर्ववर्ती तृतीयांत पद लिंग कहते ज्ञापक को जैसे वन्नी का ज्ञापक होता है धूम तो है लिंग लीनम अर्थम गमेति गमयती इति लिंगम इस उत्पत्ति के अनुसार और इस लिंग के विशेषण है अनेक से लेकर के निर्माण तक ये एक ही विशेषण है एक पद है अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान अधानवत लोक देह निर्माण यहा तक एक पद है इसमें कई एक समास हुए हैं तो अनेक प्राणी अब सीधा चाहे कामी देखिए टीकाकार इसका विग्रह बता रहे हैं ये सामासिक पद है न एक तो उसका विग्रह है कि अनेके शाम, यानी, अने कर्म फलानी, तद उपभोग योग्यानी, यानी अने विचित्रानी अनेचिणी यनेचि कर्मफला तदुपभग्या अनेक विचि विचिरा अष्ठाशेषा लोका लोकाश तेषाम निर्माण ये बीच में कहीं एक समास है समासन उनके विग्रह वाक्य है तो पहला तो है शाम विचित्राम प्राणीनाम यानी अनेकानी विचित्रानी कर्मफलानी यहां तक लीजिए तो अनेक शब्द प्राणियों का भी और कर्मफल का भी संबंधी है तो अनेक प्राणियों के जो अनेकों प्रकार के कर्मफल हैं ऐसा अर्थ निकलेगा तो बीच में अनेक शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया विचित्र प्राणी विचित्र यानी विलक्षण विलक्षण मनुष्य से विलक्षण है तीर्यंग पशु आदि देवतादि सबके अपनी अपनी विशेषता है ना जितने शरीर चौरासी लाख प्रकार के शरीर है वो सब एक जैसे नहीं है उनमें अंतर है इसलिए अनेक जो प्राणी है और अनेक यानि विचित्र प्राणी है एक दूसरे से भिन्न भिन्न है विलक्षण है और उन सब का भोग्य भी एक जैसा नहीं है मनुष्यों का जो भोग्य है वही बिल्ली का नहीं है वही शेर का नहीं है मनुष्यों का भोग्य गेहूं चावल दाल ये सब है चूहे थोड़ी खाते हैं मनुष्य बिल्ली चूहे खाती है शेर मनुष्यदि को भी खाता है अन्य पशुओं को भी खाता है तो इस प्रकार ये सबका खाना अलग है भोग्य तो प्राणी अलग अलग और उनका कर्म फल भी अलग अलग है तो ये कहा गया कि विचित्रान प्राणीनाम यानी अनेकानी विचित्रानी कर्म फलानी तो इसलिए उनको होने वाला सुख दुख भी अलग अलग है सब प्राणियों को सभी योनि में एक जैसा सुख दुख नहीं है ये विलक्षण कर्मफल हुआ विचित्रणी कर्म फलानी का अर्थ है कर ही अर्थ है विचित्रणी और आगे है फिर मूल में कर्म फल के बाद में उपभोग योग्य इसके विषय में कहते हैं तत् उपभोग योग्यानी यानी अनेकानी विचित्रानी अधिष्ठानी यानी स्थान विशेषा तो अनेक क्या, क्या, उपभोग योग्य का मतलब उन विचित्र कर्म फलों का उपभोग करने में योग्य जो अधिष्ठान है यानि स्थान विशेष है उन स्थान विशेषों से युक्त लोक अब में ही किसी को स्वर्गाधिपति का सुख भोगना है किसी को स्वर्ग के मंत्री का पद भोगना है तो किसी को स्वर्ग में कुछ दूसरे दूसरे इसका और किसी को सामान्य प्रजा का सुख भोगना है तो ये हो जाएगा उनका स्थान भी अलग अलग प्रजा का स्थान अलग स्वर्ग के राजा इंद्र का स्थान अलग मंत्रियों का स्थान अलग तो ये ये जो स्थान विशेष हो गए ये सब किसमें हैं लोक अंत ही है इसलिए लोक को कहा जाएगा प्राणियों के विचित्र कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान स्थान विशेष वाले जो लोक हैं अंबादी और उन अंबादी लोकों का निर्माण एक लिंग होगा और साथ में फिर उन विचित्र देहों का निर्माण ये दूसरा लिंग होगा तो उपभोग योगी यानी अनेकानी विचित्रानी अधिष्ठानी का अर्थ कर दिया स्थान विशेषा और तद्वन तो लोका तद्वान लोक हैं और लोक और देह में दोन दो समास है लोकाश्च देहा देह और, और उफीर ष्टी तत्पुरुष समास हुआ निर्माण के साथ तो लोक निर्माण न और देह निर्माण न ऐसा अनुय हो जाएगा कि तेषाम निर्माण न लिंग न तो उनका निर्माण रूप जो लिंग है इस लिंग से निश्चित जो ईश्वर है वो द्वितीय आत्मा है तो ये कहते हैं कि निर्माणे न लिंगे न इसका अन्वय जाएगा आपके जगत कर्ता के साथ जगत कर्ता आत्मा चेतन आत्मा अवगम्यते। तो इस निर्माण रूप लिंग से जगत का कर्ता एक चेतन आत्मा अवगत होता है वो है ईश्वर द्वितीय आत्मा और बीच में है यथा यथाशास्त्र प्रदर्शित पूप्रसादादि निर्माण लिंग तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि इव यहाँ तक दृष्टान्त वाक्य है इस दृष्टांत वाक्य का अवतरण है टीका में इदम विशेषण कर्तु सर्वज्ञता तो पहले ये बताया कि अनेक प्राणी कर्म इत्यादि जो विशेषण बताया है वह जगत के कर्ता परमेश्वर में सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए है और यथा यथाशास्त्र प्रदर्शितेन ये प्रतीक लेकर के ये कहा कि ये दृष्टांत वाक्य है तो भाष्य में ही देखिए कि यथा यथाशास्त्र प्र... प्रदर्शितेन न लिंग यथाशास्त्र प्रदर्शित ये भी लिंगेन के साथ ही अन्वित होगा लिंग का ही विशेषण है ओ लिंग का यथा शास्त्र प्रदर्शित उसमें शास्त्र पदार्थ बता रहे हैं कि स ईमान टीका में टीकाकार स ईमान लोकान असृजत इत्यादि शास्त्र प्रदर्शित लिंगेन इत्य तो स इमान लोकान असृजत ये जो प्रथम अध्याय में आया हुआ वाक्य है इस वाक्य को कहा गया शास्त्र और इस शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित जो लिंग है वो कौन सा है लोक निर्माण रूप लिंग तो लिंगे न के ही ये दो विशेषण हो गए लोकदेह निर्माणे न पूर्व में बताया गया और उत्तर में यथाशास्त्र प्रदर्शित न स ईमान लोकान असृजत इत्यादि शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित जो लोक निर्माण तथा देह निर्माण रूप लिंग है उस लिंग से निश्चित होने वाला एक आत्मा है वो ईश्वर रूपात्मा आगे है कि भाष्य में दृष्टांत दृष्टान्तवाक्य पूरा प्रासादादि निर्माण लिंगे न तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि इव यह इव शब्द दृष्टांत के लिए है यथा इस अर्थ में तो जैसे लोक में पूर्य यानी नगर बसाने वाला और प्रसाद यानि मकान आदि बसाने वाले निर्माण करने वाले जो तक्षादी कारीगर हैं उनका तद विषय कौशल ज्ञान तो इसमें तद विषय में तद शब्द का अर्थ है प्रासाद पूर्व प्रासादादि पूर विषयक जो कुशलता का ज्ञान है उनमें वो कुशलता का ज्ञान वान जो होता है वो कर्ता बन जाता है प्रासाद का कौन तक्षादि यदि लकड़ी का मकान है तो लकड़ी में जो नक्शी नक्शीदार काम किया हुआ है वो है तक तक कहते हैं ये कारपेंटर को तो कारपेंटर आदि इनको माना जाएगा उनके कार्य का ज्ञाता जो होगा वही करता बन जाता है ऐसे लोग सर्वलोक और सर्वदेह का निर्माता परमेश्वर माना जाएगा सर्वज्ञ, सर्वलोक विषय ज्ञानमान सर्वदेह विषय ज्ञानमान इस प्रकार ये दृष्टांत परमेश्वर में सर्वज्ञता का निश्चाय है तो ईश्वर सर्वज्ञो जगत कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगम्यते पुर इत्यादि का अवतरण था में कि अनुमाने दृष्टान्तम आह पुति सांख्यों की शंका का निराकरण करने के लिए विशेषण है चेतन है ये आत्मा का विशेषण है जगत कर्ता का विशेषण है चेतन सांख्यों की जो शंका है उसे टीकाकार चेतन इसके अवतरण में बता रहे हैं और अचेतन प्रधानम स्वयं एव विचित्र जगदाकरेण परिणमते न तो सर्वज्ञो अधिष्ठाता कच्चि तो ये कहते हैं अचेतन जो प्रधान वह स्वयं ही, तो ही विचित्र जगदाकार से परिणत होता है का मतलब सांख्यों की अचेतन जो प्रकृति है प्रधान नामक वह चेतन के बिना स्वत ही जगत रूप से परिणत हो रही है जगत उसका परिणाम है और परिणामी है प्रधान और प्रधान को जगत रूप से परिणत होते समय किसी चेतन की जरूरत नहीं है ऐसा सांख्य मानते हैं न तो सर्वज्ञो अधिष्ठाता कश्चित सांख्या कोई सर्वज्ञ चेतन प्रकृति का अधिष्ठाता यानी प्रेरक होगा ऐसा नहीं है इस जगत का कर्ता भी कोई ईश्वर होगा ऐसा नहीं प्रकृति ही कर्त्री है इस सांख्यों के मत का निराकरण करने के लिए कते तसा आह चेतनैति और आगे हैं इसका अर्थ टीका में एक चेतनानिष्ठित चेतन अचेतन स्वतः प्रवृत्ति अदर्शनात अधिष्ठाता प्रवृत्तिदर्शनावश्यम सर्वेतनिष्ठातांगीकार्यर्थ अंगीकार्य में अनुस्वार है क्या वो तो ईश्वर का विशेषण है ना हा? वो नहीं होना चाहिए अंगीकार्य इत्यर्थ और यदि अनुस्वार होता तो म हो जाता बाद में फिर और ये में मिलकर के अंगीकार्य मित्यर्थ ऐसा छपना था वो अनुस्वार गलती से छपा अंगीकार्य क्योंकि अधिष्ठाता का वो विशेषण है पुलिंग होना चाहिए तो चेतन अनाधिष्ठित तो अचेतन में स्वतः प्रवृत्ति देखी नहीं जा रही है इसलिए अचेतन प्रकृति को जगत रूप से परिणत करने वाला कोई न कोई सर्वज्ञ चेतन मानना ही चाहिए स्वीकार करना ही चाहिए ये चेतना इत्यादि का तात्पर्य अर्थ निकलेगा इस प्रकार ये दो आत्माएं बताई गई एक जीवात्मा और एक ईश्वर आत्मा। अब तीसरी आत्मा बताते हैं ब्रह्मा ये सब पूर्व पक्ष हैं एकात्मवाद पर आक्षेप कर रहे हैं ये तीन आत्माएं होते हुए आपने प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ एकात्मवाद कैसे बताया ये प्रश्न होगा फिर इसका उत्तर आएगा तो अब तीसरी आत्मा को बता रहे हैं ये तो वाचो निवर्तनते इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि तृतीय आह यानी तृतीय आत्मा आह प्रथम आत्मा और द्वितीय आत्मा को बता करके तृतीय आत्मा पूर्व पक्ष के मुख से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं यह तो वाचो निवर्तन्ते निवर्तनते ने इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औप निषद पुरुष तृतीय तो य तो वाचो निवर्तंत अप्राप्य मनसा सह इस उपनिषद वचन से सिद्ध जो निर्विशेष ब्रह्म है वो तृतीय आत्मा है औपनिषद पुरुष और नेति नेति ये जो बृहदारण्य श्रुति है निषेध मुख से स्थूल सब का निषेध कर रही है मूर्तत्वादि मूर्तत्व अमूर्तत्वादि का निषेध करने वाली श्रुति निषेध मुख से जिस ब्रह्म को बता रही है निर्विशेष ब्रह्म को सारी विशेषताओं का निषेध करके वह निर्विशेष ब्रह्म औपनिषद पुरुष है ये तृतीय आत्मा है इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष तृतीय यानि तृतीयात्मा अब एवं येते त्रय आत्मा इत्यादि की औतर टीका है एक नशंक आह कहते आत्मा तो एक ही है के शिष्य जो आत्मा को एक ही मानते हैं ना वेदांती मानते हैं एक आत्मा एक आत्मा है करके तो उनके शिष्य समझ लो विद्यार्थी उन्होंने शंका की पूर्व पक्षी के प्रति वेदांति के शिष्य ने क्या शंका की कि आत्मा तो एक ही है और उसी के ये रूपांतर हैं तीन वास्तविक आत्मा तो एक है यह तो वाचो निवर्तनते इत्यादि शास्त्र से प्रसिद्ध निर्विशेष ब्रह्मा यही वास्तविक आत्मा है और ईश्वर तथा जीव ये उसके रूपांतर हैं जैसे एक ही शरीर के रूपांतर होते हैं शिशु अवस्था अवस्था युवावस्था अवस्था या एक ही व्यक्ति आजकल सिनेमा आदि में डबल रोल करते हैं ना डबल टिबल भी करते हैं तो वो जो है उसमें एक एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी करते हैं ये भी दिखता है एक ही व्यक्ति है ऐसे एक के ही ये अनेक रूप है एक एक आत्मा के तीन रूप हैं जीवात्मा ईश्वर और ब्रह्म ये मान लो ऐसा वेदांति के शिष्य ने पूर्व पक्षी से कहा तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं एवं येते ते त्रय अन्योन्य विलक्षणा कहते हैं एवं एने उत रीति से ये ते त्रय आत्माना एक आत्मा नहीं है एक ही आत्मा के रूपांतर नहीं है अपितु ये अलग अलग है एक दूसरे से बिल्कुल त्रय आत्मा नो अन्योन्य विलक्षणा एक दूसरे से विलक्षण है विपरीत स्वभाव वाले हैं अंधकार और प्रकाश के तरह इनका स्वत ही भेद है एक दूसरे से निर्विशेष ब्रह्म अलग है ईश्वर अलग है जीव अलग है ऐसा मानना है पूर्व पक्षी का अन्योन्य विलक्षणा इस पर लिखते हैं टीकाकार कि अन्योन्य विरुद्ध धर्मवत्वा दहन तुहिन वत भिन्ना इत्यर्थ तो अन्योन्य विलक्षण है का मतलब एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग विपरीत धर्म वाले हैं उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है कैसा अलग अलग हैं विपरीत धर्म वाले हैं तो कहते हैं जैसे दहन और तुहिन ये विलक्षण स्वभाव वाले हैं दहन का मतलब अग्नि ल्यूट प्रत्येक अर्थार्थ में है दाहक दहन शब्द का अर्थ निकलेगा और तुहिन तुहिन किसको कहते हैं है? वो तो हीम कहते हैं तुइन तुइन कहते हैं इसको बर्फ बर्फ को कहते हैं बंगाली में बर्फ अच्छा हाँ। उसको ठंडा तो बर्फ भी ठंडा होता ही है अग्निर्मस भेषजम तो इसलिए वो तो तु, तु, तुहिन में शैत्य है और इसमें दहन में औष्ण है तो औष्ण्य स्वभाव वाला दहन और शैत्य स्वभाव वाला जो तुहिन इन दोनों में जैसा विलक्षण स्वभाव होने से ऐक्य नहीं है एक के ही रूपांतर नहीं है अग्नि और हिम अलग अलग स्वतंत्र पदार्थ हैं, ऐसे अग्नि और शीत पदार्थ के तरह जीव ईश्वर तथा ब्रह्मा एक दूसरे से विलक्षण धर्म वाले हैं औष्ण्य और शैत्य धर्म जैसे परस्पर विलक्षण धर्म हैं और तद्वान अग्नि एवं भीम अलग अलग हैं। ऐसे ही जीवात्मा में तो संसारित्व है ईश्वर में और असंसारित्व है और ब्रह्म तो सर्वथा निर्विशेष है जीव में अल्पज्ञत्व है ईश्वर में सर्वज्ञत्व है और ब्रह्म में ये सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व उभय विशेषता राहित्य है जीव अल्पशक्ति है ईश्वर सर्वशक्ति है और जीव ब्रह्म में सर्वशक्तित्व अल्पशक्तित्व रूप विशेषताओं का अभाव है तो ये जीव और ईश्वर इनमें परस्पर वैलक्षण्य है और वो दोनों में रहने वाले धर्मों में से एक भी धर्म ब्रह्म में नहीं है इस प्रकार ये तीनों आत्माएं एक दूसरे से विपरीत धर्म वाली होने से अलग अलग ही हैं न कि एक के ही रूपांतर ये वेदांति के शिष्य की शंका का पूर्व पक्षी ने समाधान किया कि एवं ये त्रय आत्मा अन्योन्य विलक्षणा इसे अब तथा कथम एक एव इत्यादि वाक्य आ रहा है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल